O ye of God, O ye of God, O ye of God. कल्याणुष्पाणुवाणी मधुरम विनयती तत्व तत्ंदे मधुनि नवय मनुष्य को अपने जीवन में जीवन के चार बात जानना जरूरी है क्या भोगे क्या न भोगे एक भोग में स्त्री भी है पुरुष भी है खाना है पीना है पहनना है मकान है क्या उचित है क्या अनुचित है वो कौन सा भोग उचित है कौन सा अनुचित है ये जानना जरूरी है नहीं तो अनुचित भोग भोग के बाद भी दुखी हो जाता है आज दुखी नहीं होगा कल होगा, और ये नहीं कि धर्म से विरुद्ध भोग भी दुख देता है तो बात भी नहीं है धर्म के अनुकूल होने पर भी भोग की अधिकता दुख देती है ना? तो एक सज्जन ने ब्याह किया, पैतीस वर्ष की उम्र में ब्याह किया होगा यहाँ पर तो होता ही रहता है तीन वर्ष में उनको टीबी हो गई तीस वर्ष के लीजर भी हो गई तो तो उनका भोग तो बिल्कुल धर्म के अनुसार था परंतु अधिकता लोग की अधिकता जो है ना वो टूटने थे भगवान को भोग लगाया और खूब तो बढ़िया बढ़िया माल छपनों भोग लगाया और डाँट खा लिया भगवान का प्रसाद खाना तो उचित है परंतु तो मात्रा से अधिक होने पर उससे भी बीमारी होगी ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं मिल तो एक और तो उचित वस्तु का उपभोग उचित मात्रा में उचित अवसर पर उचित व्यक्ति के लिए शरीर में रोग राग ना होए तब तो रोग के संबंध में विचार धारण करना चाहिए हो एक लड़की ने अपनी डायरी में लिखा है छोटी सी तेरह चौदह वर्ष उसने लिखा है मेरा दिल तो बहुत अच्छा है लेकिन जब मैं खाने की कोई चीज देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मन बिल्कुल नहीं मानता है मोती होती जा रही हूँ और खाती जा रही हूँ दूसरी बात ध्यान में रखने की है कि क्या संग्रह करें अपने पास और क्या न करें है ना क्या चीज लेने योग्य है क्या चीज लेने योग्य नहीं है ये दूसरी बात है ये नहीं कि जहां से रुपया आया ले लिया जहां से माल आया ले लिया वो फिर सचता नहीं है बाद में बहुत दुख देता है बहुत दुख देता है जैसे ज्यादा खाया हुआ शरीर को दुख देता है वैसे ज्यादा इकट्ठा किया हुआ सारे परिवार को दुख देता है वो गाँव को दुख देता है जात को दुख देता है दो, दो। तीसरी बात याद करें और क्या न करें यदि बिना सोचे समझे काम करते जाएंगे तो अंत में बहुत दुख भोगना पड़ता है और चौथी बात कि आप बोले क्या न बोले ये नहीं कि अ सच है तो हम बोलेंगे और विवेकहीन सत्य बहुत दुख रहता है थोड़ा उसमें जिद नहीं करना चाहिए हड़ना नहीं चाहिए झूठ मत बोलो लेकिन सत्य भी बोलने की जरूरत और सब बोलो अगर बोले बिना किसी की कोई हानि होती हो तो बोलो किसी को दुख ना पहुँचता हो तो बोलो बोलने की भी एक रीति हो गई क्या भोगना क्या इकट्ठा करना क्या करना और क्या बोलना चार बात अपने जीवन में धारण करनी चाहिए और जो इन चारों के उचित अनुचित होने का विचार नहीं करता वो यदि सोचे कि हम ब्रह्म का विचार कर लेंगे तो ब्रह्म का विचार ऐसे नहीं होता है वो तो जिसके मन में दूसरे विचार जितने जितने कम होते जाते हैं उतना उतना ब्रह्म का विचार होता है दूसरे विचारों का उतना जब कम होगा तब ब्रह्म का विचार होगा दूसरों की याद आनी जब कम होगी तब भगवान की याद आएगी का बहु बेकार बेकार इश्तेदार नातेदार की याद से आपको छुट्टी नहीं मिलती भगवान तो फालतू है भगवान की याद करने की तो फुर्सत ही नहीं है ऐसे बोलते हैं लोग महाराज मरने की फुर्सत नहीं है भगवान की याद कब कर करें अरे मरना तो आ रहा है भाई अच्छा अब देखो एक दूसरी बात दूसरे की याद कम होती जाएगी भगवान की याद बढ़ती जाएगी दूसरों का विचार कम होता जाएगा आपको करना था ब्रह्म तो विचार इनमें गाली दे दी अब महाराज गाली की ऐसी उधेड़ भूल लगी दिन बाद चौड़ी चल गई अरे हमको गाली दे दी गाली दे दी अब ब्रह्म तो भूल गया गाली याद आ गई ऐसी बढ़िया जिस बर्तन में दूध रखने का था उस बर्तन में तुमने जहर रखी गाली जहर है वो, उसको तुमने अपने दिल में रखा और पर परमात्मा अमृत है उसको अपने दिल से निकाल दिया है ये बात ध्यान में रखने की है जो दुनिया के बारे में ज्यादा सोच विचार करेगा वो ब्रह्म के बारे में विचार नहीं कर सकता इसको पहले के महात्मा हो बैराग बोलते थे दुनिया की बातों से थोड़ा पैराग विचय मैं तो फिर भर हाथ बिकाने खो नहीं हो रहे मैं तो फिर भर हाथ बिकाने आदमी की किस्म का पता चलता है एक बड़े विद्वान ने एक डिक्शनरी लिखी एक आर्ज महिला ने उसको पढ़ा एक श्रीमती ने उसको पढ़ा बड़े टैक्स से पढ़ के फिर उसको चिट्ठी ली प्रोफेपर कहा आपने 144 सौ गालियां अपनी डिक्शनरी में लिखी हैं विद्वान ने उनको जवाब दिया कि आपकी दिलचस्पी को धन्यवाद है हमारी डिक्शनरी में दूसरे विषय के शब्द तो नहीं थे सिर्फ गाली गाली के शब्द थे हैं? तो तुम्हारा मन कहा चिपकता है इससे तुम्हारी जात की पहचान होती है तुम्हारी किस्म की पहचान होती है कि तुम्हारा मन कहाँ चिपकता है आत्मनिरीक्षण करो तब तो आपको पहचानो। अब ब्रह्म की बात करते हैं आपकी दिलचस्पी मनगढ़ बातों में है कि नहीं कल तो आपको समझ रहा था ना? जैसे मन सपना करता है वो सारी बातें करता रहता है तो जो मन के पीछे बैठकर के मन को देखता रहता है वो मनगढ़ंत नहीं है वो मन की रचना नहीं है वो मन का गढ़ना नहीं है मन गढ़ंत नहीं है और साथ ही जो देरी की बातें मन में आती हैं ना पहले ये हुआ पहले ये हुआ आपसे पांच हजार बरस पहले ये हुआ दस हजार बरस पहले ये हुआ ये कोई इतिहास इतिहास नहीं है तो अपने मन की कल्पना हमने एक सज्जन से एक महात्मा से कहा कि इतिहास को तो सच्चा होता है महाराज तो बोले कि क्या सच्चा होता है जरा हमको बताओ तो महात्मा तो गांधी चलते हैं महाराज है ना हम लोगों ने देखा है हमारे सामने हुए हैं तो बोले कि चर्चिल ने उनको कहा बड़ा कूटनीतिक राजनीति की विनोगा ने कहा महात्मा करपात्री जी ने कहा आधारवा किया और तीनों से उनकी जीवनी लिखवा लो इतिहास लिख रहे हो गांधी जी का एक इतिहास करपात्री जी महाराज लिखें और है ना और एक इतिहास चर्चिल लिखें एक इतिहास विनोबा जी धर्माधिकारी मसरूवाला लिखे टाटा टालेलकर लिखे क्या इतिहास बनेगा असल में हम अपने मन को ही दूसरे के साथ जोड़ते हैं निर्दोषई कई का वाक्य श्रे निर्दोषवई का वाक्य श्रे नास्तिकलोक सम्मति ये आदमी निर्दोष है ये चीज निर्दोष है और इस बारे में हम सब लोग एक राय हैं कि इसमें दुनिया न कहीं एक राय होती है और न किसी है। कहीं किसी चीज को निर्दोष मानती है सात बात के तक मोक्ष स्वर्गावतिक प्रति कई लोग जो हैं वो मोक्ष को ही कबूल नहीं करते हैं कि मोक्ष नाम की कोई चीज है स्वर्ग नाम की कोई चीज है ईश्वर को ही नहीं मानते हैं ऐसे बहुत से लोग होते हैं किसी महात्मा को सब लोग निर्दोष माने ऐसा नहीं हो सकता हो वो ही नहीं सकता किसी बात को सब लोग निर्दोष माने सबकी मति अलग अलग होती है और सबका मतभेद होता है हम जो विचार प्रस्तुत करते हैं वो मत के बारे में नहीं करते हैं जो मतातीत है अमर्थ है जिसमें प्रकार का निरूपण नहीं करना है विशेष का निरूपण नहीं करना है वेद का निरूपण नहीं करना है जो का निरूपण नहीं करना है वो हमारा विषय है हम उस वस्तु का निरूपण करते हैं जो अलग अलग तरह का नहीं होता क्योंकि मती का विषय नहीं है हमारे तुम्हारे मती के विषय में मत में भेद हो सकता परंतु मत के पीछे बैठ जो मती के चौखे से झाक रहा है, है जिसके काले कोरे का बड़े छोटे का कुछ मती में प्यार नहीं होता है उसके बारे में हम विचार करते हैं सिद्ध वस्तु है वो स्वयं है वो जस्यामतम दस्य मतम मतम जस्य में भेद और शंकर मत में और रामानूग मत में भेद हो सकता है बुद्ध मत और जैन मत में भेद हो सकता है परंतु जिस अमत तत्व का वर्णन है उपनिषदों में उसके बारे में मति की गति नहीं है मति न लगता है यही मति लगता है आ, उसको मति नहीं देखती है वो मति को देखता है क्या लड़ते और सगुण है कि निर्गुण है सविशेष है कि निर्विशेष है सधर्मक है न धर्मक है लड़ाई क्या है अपने बारे में क्या लड़ाई है कि मैं हूं कि नहीं हूं और बुद्धि से ममता हो गई कि ये मेरी बुद्धि है और बड़ी अच्छी है उसमें गुणबुद्धि हो गई ये मेरी मति और बड़ी अच्छी है। ये मेरी मेन साहब दुनिया भर में विश्व सुंदरी ये है इसका अभिमान होता है कि मेरी मेन साहब विश्व है वो इसका अभिमान होता है मेरी मत सुंदरी विश्व सुंदरी है दोहा तो दो पांव वाला जो पहाड़ है ना ये इसी में हृदय नाम की एक गुहा है ये क्रम हुआ रहता इसके रहने की जगह पर है और शेर कहा रहता है सिंह कहां रहता है बोले गुहार संस्कृत भाषा में हरिमाने सिंह होता है हरि बोलते हैं हरि भगवान कदम हरी हरी हरी हरि संस्कृत भाषा में हरि माने भगवान और हरि माने सिंह हरि कहा रहते हैं गुहा में हरि सिंह कहा रहते हैं गुहा में ये आत्म सिंह है और आत्मा आत्मसिंह अमर सिंह अमर सिंह अगर अद्वितीय सिंह ये कहा रहते हैं तो में ये गुहा क्या है बोले जहां कुछ नहीं मालूम पड़ता है ना जहां सूर्य चंद्रमा की रोशनी भी नहीं जाती है जहां आग भी नहीं जलती है जहां आप कान नाक देख नहीं सकते हैं घोर अंधकारमय अव्यक्त अविद्या, अज्ञान रूप हुआ है परमे जो मन वही परमा काश अरे जहां दुनिया नहीं दिखती है दुनिया को देखने के लिए जितनी रोशनी है वो जहां काम नहीं करती है न काम से वहां शब्द सुनाई पड़ता है न से रूप दिखाई पड़ता है ज्ञान उसका उसको ज्ञान हो भूत अज्ञान हो। तो वहां वहां कैसे रहता है आप उस भूत अज्ञान को कौन देख रहा है वो किसकी रोशनी में रोशन हो रहा है वो अज्ञान अज्ञानांधकार अज्ञान का अंधेरा इसको मालूम कर रहा है तो वो असल में अज्ञान ही अज्ञान ही गुहा है और अज्ञान की गुहा में ही माने न जानने के कारण ही परमात्मा छिपा हुआ है और परमात्मा के छिपने का और कोई कारण नहीं जब आपका मन पूरी का ख्याल करने लगता है वो पीछे अधिक छूट गया तो आपका दिमाग सपने की याद करता रहा है और जब आप आगे की देरी में देरी चाहे पांच करोड़ वर्ष बाद ये होगा पांच लाख वर्ष बाद ये होगा पांच हजार वर्ष बाद ये होगा तब तो आप ख्वाब देखने लगते हैं ये मनगढ़ंत है भूत और भविष्य दोनों मन हैं और दोनों का जो संधि स्थल है वो आज तक किसी को गणित में मिला नहीं है बड़े बड़े माई के ढूंढते ढूंढते मर गए अनादि बूत और अनंत भविष्य दोनों की संधि बीचों बीच में वर्तमान होता है तो अनादि और अनंत का बीचों बीच कहीं होता ही नहीं इसलिए वर्तमान बिल्कुल नहीं होता है ये मनगणन है तीनों पूरा पश्चिम उत्तर है, संघ्रंथ कितने ऊपर एक बार एक किसी वो अपने को स्वतः संत होते स्वतः संत साधु होते हैं फिर संत होते हैं है? फिर परम संत होते हैं वो कहते थे कि उनसे ऊपर हम रहते हैं स्वतः संत हैं है ना तो स्वामी तुलसीदास जी तो साधु हैं वो साधु और दादू चरणदास वगैरह ये संत हैं बोला तो और कबीर परम संत हैं और वे अपने को कहते थे मैं कबीर से ऊपर संत हैं तो महाराज आप कितने ऊपर रहते हैं हाथ जोड़ के हम महाराज आप कितने ऊपर रहते हैं तो बोलते थे धरती से पचास करोड़ योजन ऊपर है रहने की जो जगह है मैंने कहा थी आ, मैंने नहीं मेरे मित्र ने कहा सुदर्शन सिंह नीते चक्र ने कि महाराज ये धरती घूमती है कि नहीं बोले घूमती है तब तो तो वो आपके घुरधाम की परिक्रमा करती है कि नहीं तो कभी ऊपर जाती होगी तो पचास करोड़ दो जन आपके धाम से तो धरती ऊपर होती हम लोग ऊपर होते हैं। है हाँ कभी आपका धाम 50 पचास करोड़ जोजन नीचे होता होगा कभी ऊपर होता होगा हम विचारों को अच्छा तो नहीं लगा तो ये जो हम दूरी की सोचते हैं दूरी ये दूरी की भी आदि नहीं होती है कि कहाँ से शुरू हुई है और इसका भी अंत नहीं होता है कि कहाँ तक है तो ये दूरी का आदि और अंत जो है वो अज्ञान में है वो और तेरी का आदि अंत भी अज्ञान में है अंत में स्वीकार करना पड़ेगा नहीं जानते हैं कुछ पता नहीं चलता कहा आदिशांत आकाश का और छोर कहाँ है पूर्व पश्चिम का और छोर कहाँ है तो सबका और छोर मन में है ये मन में से दूरी तेरी, दूसरी चीजें सब मन से मालूम पड़ती हैं, इसको अन्वर व्यति होते हैं जब मन है तब मालूम पड़ता है और जब मन नहीं है तब मालूम नहीं पड़ता तो जिस चीज का मालूम पड़ना मन के साथ बगा हुआ है <च्छ लिए> मन है तो यार है मन है तो प्यार है, है? मन है तो दोस्त है मन है तो दुश्मन है मन है तो नफरत है मन है तो अच्छा है मन है तो बुरा है जब मन में ही सारी बातें हैं तो ये तो सब हुई मन गभन और जहां मन की गति नहीं है वहां मन अज्ञान अंधकार में लीन हो जाता है और उसी अज्ञान के अंधेरे में वो सत्य छिपा हुआ है निहितंग गुहायाम परमे व्योमान उसी परमाकाश परमाकाश का अर्थ परम अव्यक्त अविद्या अविद्या की पराकाष्ठ था योग दर्शन में प्रकृति और अविद्या दो चीज है और वेदांत दर्शन में प्रकृति और अविद्या दो चीज नहीं है एक ही चीज है ये योग दर्शन और वेदांत का फर्क है गुहायाम परमे ओम परमे मोमी मत ब्रह्म जो है वो वहां नहीं है वो यही है बोला नहीं है अभी है वह नहीं है यही है यही नहीं है खूब का, कहा मैंने ऐसा अंधेरा देखा है जिसमें अपना हाथ नहीं दिखता है बोला ऐसा अंधेरा जिसमें अपना हाथ नहीं दिखता है ऐसा तो अंधेरा जिसमें न देस न काल न वस्तु न देरी न दूरी न दूसरा कुछ नहीं मालूम पड़ता मैंने ऐसा अंधेरा देखा है जिसमें हाथ नहीं देखा अंधेरा देखा मैंने ऐसा ज्ञान देखा है जिसमें जीव ईश्वर जगत कुछ मालूम नहीं पड़ता मैंने देखा है आपने हाँ भी देखा है आप भी देखते हैं बोले और है उसको उस गुहा में दुनिया में जांच करने लायक कोई चीज ज्यादा नहीं है लोग सबके भीतर फोल पड़ते हैं दुनिया की सब चीजों में फोल पड़ते हैं उसमें कोई महात्मा कोई दुरात्मा ऐसा कुछ नहीं सबका मन एक तरीका है सबसे कम होता है सबसे बनाव होता है श्रद्धा करो ये हमारे पिता हैं, माता हैं गुरु हैं महात्मा है वो तो श्रद्धा की बात है श्रद्धा है तो सब है। और श्रद्धा नहीं है तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा एक हमारा मित्र है वो हनुमान प्रसाद जी की पत्नी के पास जाकर बैठा उनका देवर लगता है तो निंदा करने लगा किसी की निंदा कर सकता तो भाभी जी हंसने लगे देव जी रोटी के नीचे सब नंगे होते हैं तुम तो उनकी निंदा क्या करते हो क्या तुम्हारे अंदर ऐसी गलती नहीं है देखो तो तो अपने को देखो जिस गलती के लिए तुम दूसरे की निंदा करते हो वो गलती तुम्हारे अंदर मौजूद है मैं जानती हूं में जांच करने लायक कुछ नहीं है एक बार वो तो पंडित एक साथ यात्रा कर रहे थे बता तो एक था न्याय का पंडित एक था वेदांति का पंडित अधेरे में दोनों चल रहे थे सो न्याय के पंडित के पांव में कोई चीज लग गया उसने कहा भाई पांव में कुछ लग गया लग गया लग गया तो वेदांति ने कहा देखो अधेरा है और घर चल ही रहे हैं पैदल चल रहे हैं घर चलेंगे वहां चल के पाँव धो लेना कुछ लग गया तो लग जाने दो, सारे लग गया तो लग गया। जाए का नहीं नहीं ऐसे कैसे छोड़े हैं हम ऐसी करेंगे क्या चीज लगी? तो उन्होंने उसमें हाथ लगाया हाथ लगाया तो पहले पांव में लगा था फिर हाथ में भी लग गया हो हाथ में तो गीला गीला पता लगे कि क्या है गीला गीले क्या पता लगे तब उन्होंने नाक में लगाया नाक में लगाया तब मालूम पड़ा कि है अब हाथ में लगा में लगा हाथ में लगा नाक में दुर्गंध गई बोले विष्ठा है वेदांति ने कहा कि अच्छा जो हुआ तो हुआ अब घर पे चल के है न माटी पानी लगा के तब धो लेना बस तो ये दुनिया जो माटी है ना लग गई है अपने मन में इसकी जांच ज्यादा मत करो कि क्या लगा गया। ये है ये उपेक्षा करने योग्य है न दोस्ती करने योग्य है न दुश्मनी करने योग्य है उसका चिंतन करोगे वो अभी तो बाहर है भीतर घुस जाएगी ने जब परस्थो भी स स्वयं गृह्य कथा कुमारन भट्ट ने कहा कुमार भट्ट ने कहा कथम वा गृहणते दोषम सूरयो मत विधो विद्वान लोग हमारी बात में दोष कैसे निकालेंगे तो क्यों, क्यों नहीं निकालेंगे तो बोले जिस चीज को हम दूसरे के अंदर नहीं रहने देना चाहते उसको हम अपने दिल में लाके कैसे रखेंगे तो ये कुमारे भट्ट का वचन है कथम वा गृहणते दोषम सूर्यो मत विधो जब परस्थो स्वयं गृह्य क्या बढ़िया से चलो तुम्हारे घर शंकराचार्य से भी पहले थे न चात्र अतीव कर्तव्य दोष दृष्टि परम दोषो यद्यमान होती तच चिंता है भाई हमारे अंदर दोष मत देखो मत देखो क्योंकि दोष न होने पर भी जब हम अपने मन में दोष का ख्याल करके लगते हैं तो दूसरे में ना होने पर भी अपने मन का दोष दूसरे में देखने लगता है एक डॉक्टर है बड़े अच्छे डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि जब मैं रोगों के बारे में पढ़ता था तो सोचने लगते कि ये रोग कहीं हमको तो नहीं है तो थोड़ी देर में मालूम पड़ता कि ये रोग तो हमको है तो हम जाके सो जाते हमारे प्रशिक्षक डॉक्टर आते क्या हुआ क्या हुआ मैंने बताया कि ये रोग जो किताब में लिखा है ना ये तो हमारे अंदर है तो डाक्टर बोला ये पहले मन में रोग लेके फिर अपने में घटाने लगा हो ये मानसिक कमजोरी है तो यमानों की सचिता नाम प्रकाश होते दूसरे में दोष नहीं होता अपने मन में दोष होता है और अपने मन का दोस्त दूसरे में मालूम पड़ता है दोस्तों अपने मन में और तो ज़्यादा जांच पड़ताल दुनिया की करोगे तो एक जीवन दो जीवन दस जीवन हजार जीवन बीत जाएगा दुनिया दुनिया के दोषों का अंत नहीं होगा ये कुत्ते की पुष्टि भी नहीं होगी कितना भी धो है ना ये एक पवित्र कोयला काला ही रहेगा तो असल में उसको ज्यो का त्यों छोड़ करके दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यो की त्यों हरी तीन ही चल जाए इस चतर को भाई रहने दो। मेरी चुनरी में लगा लागा ये बात तो आओ अपने आप को देखो कि तुम कौन हो गुहा के स्तर देहाद्यंतर प्राण प्राणाद्यंतर मन तत करता तथो धोता गुहा तेय परम पर गुहा में प्रवेश करो तो पहले मिलेगा देह देह माने होता है संस्कृत भाषा में धेर राशि पूरा देह उपचय उपचय उपचय माने राशि धेर पूरा जैसे जादूगर के बिटारी होते हैं ना वैसे कहीं कहीं कहीं का रोला देखो नड्डी है में दीप लपेटी हुई है वो नसों से ये बांधी हुई है इस खून से इसकी सिंचाई होती रहती है अब किस खून हम स्नायुवता इसके भीतर बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं है खून है विष्ठा है मुस्त तो है दस दस से यह विष्ठा निकलता है एक एक शरीर में से भला दो दो किलो पेशाब निकलती है इस शरीर में से कभी कभी तो खून ऐसा निकलता है खून कि तारा ये इसमें भरा हुआ है अब देखो इस शरीर के भीतर इसको हिलाने की चलाने की शक्ति है हाथ है ना हाथ को समेट दिया हाथ को फैला दिया तो ये जो शक्ति है फैलाने समेटने की वो प्राण शक्ति उसको बोलते हैं अच्छा अब आगे चलो हाथ भी है इसमें ताकत भी है लेकिन हमारा मन नहीं है फैलाने का या समेटने का तो जब इच्छा होती है तब शक्ति हाथ को फैलाती है और समेटती है तो देखो गुहा का पहला दरवाजा क्या है शरीर दूसरा क्या है कि इसमें शक्ति और तीसरा क्या है कि इसमें इच्छा इच्छा करण चार स्वाइस बोले तो इच्छा भी हम करें तो हो और न करें तो न हो हम करने वाले हुए ना करता बोले नहीं कर्ता और इच्छा दोनों के बीच में एक और चीज होती है वो क्या उसका नाम समझ है वो समझ कर्ता। कर्ता में समझ की प्रधानता होती है और इच्छा में कारण की प्रधानता होती है समझदार आदमी पकड़ने की या छोड़ने की इच्छा करता है तब छोड़ने या पकड़ने की क्रिया होती है और क्रिया कहाँ होती है तो शरीर में होती है तो शरीर है अन्नमय कोष और तो क्रिया शक्ति है प्रणामय कोष और इच्छा शक्ति है मनोमय कोष और इच्छा को करने न करने वाला है कर्ता, विज्ञानमय कोष और उसमें सुख दुख का अनुभव करने वाला है भोगता आनंदमय कोष तो अन्दमय की उपाधि से जो चेतन है वही जब अन्नमय कोष का निषेध करते हैं तो प्राणमय कोष की उपाधि से वही चेतन है और जब प्राणमय कोष का निषेध करते हैं तो इच्छा मय कोष की उपाधि से मनोमय कोष की उपाधि से वही चेतन है और जब इच्छा मय कोष का निषेध करते हैं तो विज्ञानमय कोष बुद्धि की उपाधि से वही करता चेतन है और जब कर्तापन का निषेध करते हैं तो वही सुख दुख भोग की उपाधि से वही भोक्ता चेतन है और जब भोक्ता चेतन का निषेध कर देते हैं भोक्ता का निषेध कर देते हैं तब वही चेतन है है ना? और उसी चेतन की परिच्छिन्नता का जब निवारण कर देते हैं तब वही ब्रह्मचैतन है और ब्रह्म चैतन्य अद्वितीय है इसलिए और ये सोचना दूसरी बात है कि ईश्वर ऊपर क्यों रहता है ये सोचना दूसरी बात है वो तो कि ईश्वर पहले सृष्टि के पहले था यह सोचना दूसरी चीज है तो जब कभी सृष्टि के पहले तुम पहुंचोगे तब मिलेगा मर गया किस काम का है तो सृष्टि के अंत में ईश्वर रहता है तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तो उनको नहीं मिलेगा ना बेकार है वो ईश्वर जो सृष्टि का अंत होने पर मिलेगा तो नहीं ईश्वर आदि में है ईश्वर अंत में है ऐसा सोचोगे तो ईश्वर की ओर से उदासीनता आ जाएगी उपेक्षा तो हो जाएगी वो उसकी भोज नहीं होगी ईश्वर दूर है तो फिर हवाई जहाज बनाओ उसके पास जाने के लिए जैसे चंद्रमा में जाते हो मंगल में जाते हो वैसे हवाई जहाज पर चढ़ कभी भाई वैसा जहाज हमारे पास तो नहीं है जब वहां से आवेगा कोई भेजेगा आपको ले जाने के लिए विमान आवेगा तो नहीं ईश्वर के बारे में ऐसे नहीं सोचा जाता ईश्वर अगर अभी नहीं है तो कभी नहीं है काल परिच्छि नहीं है ईश्वर ईश्वर अगर यहीं नहीं है तो कहीं नहीं है और ईश्वर अगर यहीं नहीं है तो कुछ नहीं आओ ईश्वर को यहीं ये यह है कि जब तक दूसरी चीजों को पकड़ के बैठे हैं ना तब तक, तक उसका पता नहीं हमको याद है सत्रह बरस का होंगे अठारह बरस ग्रत भाग के गए ऋषि के उस समय चंद्रभागा नदी पर कोई पुल उल नहीं था लकड़ी वकड़ी नहीं थी और बह रही थी बड़े जोर से बड़ा तेज होता है ना पहाड़ पर से नदी के उतरी तो बड़ा बेग होता था उसके उस पार रहते थे घारी में एक महात्मा उनसे मिलने के लिए मैंने वो नदी पार करने की कोशिश की अब अब वापस नहीं लगा कितना तो गया गंगा जी में गया बह तो गया।, तो गया गंगा जी में गए तो मौत बिल्कुल मौत सामने खड़ी थी जब उनके पास गया तो बड़े भीषण थे मैं लाल लॉडाउन देख के कर लगे मैं तो देख के डर ही गया लेट गया, गया और धरती पर लेट गया तो उन्होंने बुलाया बुलाया उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि देखो पंजाबी थे तो इंग्लिश अच्छी बोल तुमको एक बर्तन में दूध लेना है लेकिन उसमें पहले से मट्टी भरी है कीचड़ बड़ा है गंदा है तो उसमें दूध भरोगे तो वो भी गंदा हो है, है ना? तुम्हें अपने हाथ पर मिठाई लेके खानी है परंतु हाथ गंदा है तो गंदे हाथ का मिठाई न तो मिठाई भी गंदी हो जाएगी यदि तुम्हें अपने हृदय में परप्रम परमात्मा का अनुभव करना है तो उसको पहले स्वच्छ करो स्वच्छ निर्मल बना तो देखो वहीं तुमको वही ईश्वर की प्राप्ति हो। चालाकी से ईश्वर नहीं मिलता। ये बड़े भारी पैरिस्टर थे ना वो बंगाल में उनका नाम सी आदा था चित्तरंजन सी आदा बड़े भारी पैरिस्टर थे जिंदगी भर नाश्ते करें ईश्वर तो नहीं मानते थे जब मरने लगे तब उनके मुंह से बंगला में जो उजगार निकला है उसका अर्थ है चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जा रहे बस मेरा मन एक ईश चरणाश्रय का आग लगे आचार विचारों के उपचय में उस प्रभु का विश्वास सदा दृढ़ रहे हृदय तो नारायण चलाकी से गुरु भी नहीं मिलता है चलाकी से ईश्वर भी नहीं मिलता मिला हुआ भी बिछुड़ जाता है स्वार्थ बीच में स्वार्थ रख करके हो है ना जो किसी को पाना चाहेगा उसको स्वार्थ तो मिल सकता है परंतु वो सामने वाली दूसरी चीज जो है वो स्वार्थी को नहीं मिलती आओ ईश्वर ईश्वर को घूमना है परंपरा एक दरवाजे से दूसरे में घुसो दूसरे से तीसरे ये पंच संचकोष की गुहा है जिस गुहा में एक अज्ञान तब एक अंधकार है पंचकोश गुहायाम जग अज्ञानम कारण स्थित सद्योग परम तस्म निगूढ़ ब्रह्म ठती और इस आंख के खेल में आप ही खोजे आपे ढूंढे आप भुणावे आपे ढूंढ नारी आप अमृत आप अमृतगट आप पीव नारी